गीता तत्व चिंतन स योगी परमोमत चौथा न किंचित चिंतित जब ऐसी उपरामता प्राप्त होने लगती है उस समय अपने मन में उठने वाले विचारों के प्रति हमें उदासीन हो जाना चाहिए कई लोग श्लोकांश का अर्थ करते हैं परमात्मा को छोड़ अन्य किसी बात का तनिक भी चिंतन न करें यह भी इसका एक अर्थ हो सकता है पर साधक कितनी भी चेष्टा क्यों न करे उसका मन आत्म विचार के घेरे से भाग ही निकलता है और कभी कभी तो ऐसे गंदे विचार उसमें उठने लगते हैं कि उसे आत्मग्लानी होने लगती है ऐसे समय साधक हतोत्साहित होने लगता है इस स्थिति के संदर्भ में कहा जा रहा है कि साधक कुछ भी चिंता न करे कुछ भी न सोचे यदि उसके मन में अवांछित विचार उठते हों तो वह उनकी ओर ध्यान न दे उनकी उपेक्षा करें इससे वे विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं इसके विपरीत यदि हम किसी विचार को जोर जबरदस्ती से दबाना चाहें तो वह दबता नहीं बल्कि और भी जोर से मन की सतह पर उठ आता है किसी भी विचार लहरी को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है उसकी उपेक्षा कर देना दो मन प्रवाह को बांधने के उपाय जब मन आत्मा से हटकर बाहर चला जाता है उस समय क्या करना चाहिए क्या उसकी ओर ध्यान न देकर उसे बाहर विचरण करने देना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देते हैं यतो यतो मनस चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्य इतल आत्मन्यवा वशम नए यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जहाँ जहाँ जिस जिस विषय की ओर धावित होकर विचरण करने लगता है उसे वहाँ वहाँ से रोककर आत्मा में ही केंद्रित करके वश में ले आवे यह गीतोक्त साधना प्रणाली है इसी को आध्यात्म शास्त्र में अभ्यास कहते हैं जिसका उल्लेख भगवान कृष्ण ने आगे चलकर इसी अध्याय के पैंतीसवें श्लोक में किया है यदि मन आत्मा से भाग भाग जाता है तो से पकडकर फिर फिर आत्मा में बिठाना चाहिए यह सोच नहीं करना चाहिए कि अरे मेरा मन विषयों में क्यों चला गया अरे मेरे मन में ये गंदे विचार कैसे आ गए आदि मन आत्मा से भागकर कर जहाँ भी गया हो हमें उसका सोच नहीं करना चाहिए न किंचित अपिंत हमें तो धैर्युक्त बुद्धि के द्वारा मन को पकड़ फिर से आत्मा में ला बिठा देना चाहिए और इस प्रकार उसे अपने वश में लाने का अभ्यास करना चाहिए इस साधना प्रणाली का व्यवहारिक रूप यूँ है हम बुद्धि के द्वारा मन को पकड़कर उसे ज्योति स्वरूप आत्मा में लगाते हैं और बुद्धि को चौकीदार नियुक्त करते हैं उससे पहले है कि बुद्धि मन पर नजर रखना वह इधर उधर भागे नहीं कुछ क्षण पश्चात हमें भान होता है कि मन आत्मा से भाग इंद्रियों के साथ विषयों में चला गया है और अपने साथ चौकीदार बुद्धि को भी लेता गया है जो ही बुद्धि की यह काम चोरी पकड़ी जाती है कि वह झट से मानो उछलकर फिर मन को पकड़ लाती है और आत्मा में बिठा देती है कुछ क्षण पश्चात पुनः बुद्धि वही गफलत कर बैठती है और काम चोरी पकड़े जाने पर फिर मन को आत्मा में ले आती है प्रारंभिक अवस्था में मन का चन, चला जाना और फिर उसे लाकर बिठाना यह क्रम इतना अधिक होता है कि अधिकांश साधक ऊब कर साधना ही छोड़ देते हैं पर जिनकी बुद्धि में धैर्य अधिक है वे उकताते नहीं और यह अभ्यास निरंतर किए जाते हैं फलस्वरूप दो बातें होती हैं मान लीजिए मन दो सेकंड बाद ही आत्मा से भाग जाता है और 30 सेकंड बाद मुझे भान होता था कि मन भाग गया है जब मैं बिना उगताए यह अभ्यास करता हूँ तब देखता हूँ कि अब मन 3 सेकंड बाद भागता है और 25 सेकंड बाद ही पकड़ में आ जाता है क्रमशः आत्मा में बैठे रहने की अवधि बढ़ने लगती है और विषयों में विचरण करते रहने की अवधि कम होती जाती है एक दिन ऐसा भी आता है कि मन में आत्मा से भागने की वृद्धि आई नहीं कि वह पकड़ ली जाती है फल स्वरूप मन भाग ही नहीं पाता यही वशम आत्मनवशम का अर्थ है यही योग की स्थिति है जिसे पाने पर होने वाली अवस्था का वर्णन अगले छह श्लोकों में किया गया है प्रशांत मनशमशेनम योगिनम सुखम उत्तम उपैतिशांत रजसम ब्रह्मभूतम कलम सम जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं जिसका रजोगुण और मन सर्वथा शांत हो गया है ऐसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए योगी को उत्तम सुख की ही प्राप्ति होती है